Nipa, bai, nipa, bai. Aaj bàbi ka bird hai. Béut dins ho ga. Aaj mil l'e us'te. मेरे दुश्मन बन रे जने खड़े मेरी छोटी लाइफ है बेपी अपराध कर दिए मने घड़े मने प्यार करने की फुर्सत ना मेरे दुश्मन बन रे जने खड़े मेरी छोटी लाइफ है बेपी अपराध कर दिए मने घड़े रात की नींद हर दिन का चैन मने रात की नींद हर दिन का चैन मने लूट लिया सरकार का टेक दिया 5 लाख एनकाउंटर होना यार का इनाम टेक दिया 5 लाख एनकाउंटर होना यार का तू फुललायाली तितली जणा तेरा मेरा साथ कटए मैं बंद पिंजरे का पंछी सू मेरी हवा लात मैं रात कटए या कितनी तेरी उमर नहीं जितने मेरा ये कैसा लगे तना इबदर कुछ ना देखा ले ले जिंदगी के फूल मजे तेरा हाथ में रो रिलैक्स घड़ी मेरा हाथ में pardes koi acha ladka dhoond le madam duniya bhari padi se mana maran ta bala meri khodri kabare gine gine leun badla na bairiyan ka dar main kadam mar jau mana khud nahi mera qadar raat hua mere ko to hua ga subeera farariya fir sala tv mein khabar pesh yaar gade mara har roz mere ghar mana jo bolna tha bol diya mera khufiya raaz mana khol diya bhagwan jab mere karam likhe yo badmashi mera naam lekin sidha in counter karne ki palde ki koi baat nahi ek din sab na jana se main phir laut ke aaunga yo tera pyar mana paana se hathiyar chalaye nani pune aur kisi ke kandhe pe nete waada janwar de apne jigri bande pe bure kaam ka bura natija keh kya tha koi bada shana criminal ban gaya kalakar hi badmashi main tum maarna तेरे पे पर जग करै बोरड़ तना मेरिट केस बणाणा से मेरी कोरत मैं पेशी लाकै मणा फेर जेल मैं जाना से तेरे पे पर जग करै बोरड़ तना मेरिट केस बणाणा से मेरी कोरत मैं पेशी लाकै मणा फेर जेल मैं जाना से पिस्तल की गेला फोटो जो भी पिस्तल की गेला फोटो जो भी आज भेद देख अखबार का In counter yaar ka, ina counter ho nà, yàrkà Ina matik d'ia 5 lakh Ina counter ho nà, yàrkà जब पहली बारी झेड़ गया मैं फूट फूट के रोया या झेड़ काटनी ओखी होगी अपना आपा खोया फिर इंस्पेक्टर साहब का आया बुलावा कलाकार मैं पेश करू प्रोग्राम में के के गाना एक बार तुम आदेश करो फिर लाइव शो मैं दिमाग आया बड़े स्पीकर बज रहे थे कैदी वैदी डिप्टी एलो हवलदार भी नाचते फिर दिल लगा लिया झेड़ तबन जैसी संगत वैसी शोभा बंदे मारे बड़ा, बड़ा सरी कडे भी तोबा तोबा जो भी होगा आज करूँगा काल कीस नह देख्या बच्पन मैं बापे नह देखी मेरे आथो वाली रेखा छोटी जिन्गी नाम बडा पर काम बुराई वाला कैतड़ा 24 घंटे रहिए फोकस दुश्मने ऊपर रखिए फोकस दारू कहना हाथ लगाइए चिलम के लाइए बेसक शौकस जगह जगह पे मिले मुखबर गल्ला रखिए बंदे कहानी जो भी बोली साची होई पार गई बाबे की बारी तुम अपने रास्ते चली जा मैं अपने रास्ते जाऊंगा मैं ऐसी दलदल में फँस गया तेरा साथ निभा ना पाऊंगा तू अपने रास्ते चली जा मैं अपने रास्ते जाऊंगा मैं ऐसी दलदल में फँस गया तेरा साथ निभा ना पाऊंगा जिंदा या मुर्दा पकड़ो हां जिंदा या मुर्दा पकड़ो मेरा परसा बना बोलार का इना पटैक दिया 5 लाख इंकाउंटर होना यार का इना पटैक दिया 5 लाख इंकाउंटर हो i had